तर आख्यायिका विद्यास्तु आख्याय का है विद्या की स्तुति के लिए विद्यास्तु में भी कई बातें हैं टिप्पण कार इसलिए कर तीन नंबर यमेन दिव्य भोगाद प्रलोभ्य मनो न चिकेता विद्या महिमा यं विद्यायिक भाव आख्याय से आख्यायिका से भाव प्रकट किया गया है शोध के द्वारा वो समझा रहे हैं यमेन दिव्य भोग आदि भी के द्वारा दिव्य भोग से प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने विद्या की प्राप्ति के लिए तान अजहा को त्याग किया महिमा ये विद्या ऐसी महिमा वाली यह ब्रह्म विद्या है स्तुति आख्याय का था यह स्तुति आख्याय का लाव उन्यमान उषण गर्द वशकांत धातु से बन संप्रसारण करके इसलिए उषण गर्द कामयमान क्षत्रिय प्रत्यांत है उस पर भी टिप्पणी सुंदर है इसलिए देखना जरूरी है कि कोई भी कर्म कांड जो किया जाता है तो ये पूर्वोत्तर समन्वय इसी इसी मंत्र सब कुछ सबको समझना पड़ेगा बहुत कुछ बात इसी में छिपा हुआ है शुरू में बोल दिया था मैंने क्योंकि नचिकेता के अंदर अचानक आस्थ की बुद्धि जगी श्रद्धा जगी श्रद्धा विवेश बोलेंगे मंत्र में कब दक्षिणा सुनियमान आंसू सु। दक्षिणा के लिए ले जाता तो गवों को देख और उसने सोचा तेरे पिता अधर्म कर रहे हैं यह क्यों सोचा उसका आधार है पूषण कि कोई भी कर्म कांड हम करते हैं वह दो प्रकार से की जा सकती है या कामना से या निष्काम से इस सकाम कर्म है उसमें एक भी अंग भंग नहीं होना चाहिए अंग में छुटी अंग में त्रुटि अंग में न्यूनता नहीं होनी चाहिए और दक्षिणारूप अंग में न्यूनता है लोशन का संबंध सकाम समन्व हो तो पिता न्यूनता प्रकट कर दिया एक अंग में न्यूनता कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो वो शंका सब खत्म हो जाएगा बेकार, नहीं है, तो सारा स्टोरी ही बेकार हो जाएगी बेकार होगा क्यों निष्काम कर्म में वैगुण्यता हो जाए कोई आपत्ति नहीं आप अंग छोड़ दो अंग में त्रुटि न्यूनतावादी अंग भी लुप्त हो जाए तो भी दोषाय ना बहुवती लेकिन सकाम कर्म में अंग में छुटी या त्रुटि तो दूर की बाद अंग में न्यूनता भी नहीं कर सकते आप चालाक नहीं कर सकते आप कर रहे हैं लेकिन उसमें चालाकी इसमें क्या किया यहाँ पर एक्चुअली तर्क कुतर्क यदि इस्तेमाल करे कुतर्क का बुद्धि को पिता कह सकता है ये मेरी संपत्ति है नहीं वो जो थे कौन अच्छी गाए इसलिए उसने पहले से क्या कर दिया ठप्पा लगा दे ये सारे गाय बेटे का मेरा है नहीं जो दाय अपना उसने मान रखा है वो सर्वस्व दान दे रहा है अपना स्व को देना है ना दान अपना स्व क्या है चालाक यही कर दिया उसने पहले से ही गवों को बांट दिया बेटा का संपत्ति जिसमें संपत्ति का बंटवारा होता है ऐसे गवों का बंटवारा कर दिया उसने इतना बेटा नची के इतना मेरा है उसने अपना में क्या कर दिया सब ऐसे मरने वाले गए को रख लिया के लिए यही मेरा स्व है मैं अपने सर्वस्व को दान दे रहा हूं ये यहां पर अंग में त्रुटि भी नहीं अंग में न्यूनता नहीं कि अंग में छल है अंग में छल कपट है दक्षिणा और अंग में छल कपट हो गया लेकिन वो बच्चा जान सकता है है कि प्रॉब्लम तो पिता इतना महान ही। ही। वो कैसे नहीं प्रश्न इसलिए इसलिए उठाया गया इस पर बड़ा विचार है, तो है क्यों पर तो ऐसा करने वाला है इसका मतलब पिता महान कर्मकांडी है नहीं माना जा सकता जगद तनाव अलग कर दिया इसका मतलब तो महान कंजूस है मक्खी चूस दरिद्रता है, है? है? है हाँ। इसलिए दूसरा शब्द आया वाज सो जवाब देता है इस शंका का शंका है इसमें क्या हुआ यदि कंजूस करने की क्या जरूरत है स्वर्ग के लिए तब कहेंगे देखो पिता अन्न के द्वारा यह लोक में कीर्ति को प्राप्त किया अन्नदान द्वारा की कीर्ति ना अन्नदान से क्या होगा हो हो परलोक की प्राप्ति तो है नहीं तो वाज श्रोव से पता रहा है कि नचिकेता के, के दादाजी अर्थात नचे पिताजी यजमान का जो पिताजी वाज स्रवत थे अन्न के द्वारा यश को प्राप्त करके यह में यश को प्राप्त किया और उनका पुत्र उस पुण्यवशा पिता के पुण्यवशा पुत्र सर्वस में परलोक प्राप्त करने की इच्छा जगी भले ही कंजूस था लेकिन चाहरे बहुत ऊंची चीज उसने उसे चालक कर दिया चालकी क्या कर दिया बेटा के लिए अच्छी संपत्ति दे दी जिससे मैं चिंता तो ठाट ठाकपाट से खा कर करके बेटा तो मेरे को सेवा करेगा ना खिला पिला ही इसे खराब गए और लेकिन उस कर्म का भी पुण्य उस कर्म का संकल्प का भी पुण्य बचा, नचिकेता में श्रद्धा जागृत हुई और उसके अंदर पारमार्थिक इच्छा चली उत्तर उत्तर क्यों ना दादा में यह लोक में इच्छा यह लोक संबंध इच्छा जगी। पुत्र उसका पुत्र में परलोक इच्छा पौत्र में पारमार्थिक इच्छा यह संबंध बन जाता है इसलिए कहीं भी कोई विरोध नहीं इतना ही इसमें कमी है उसमें अपनी एक पिता से एक सदगुण आया सदगुण के वे साथ यह की इच्छा से ऊपर उठ करके पलो की इच्छा कर लिया ये तो अच्छा काम किया लेकिन अपने अंदर दृढ़ता जो थी इसकी वजह से उसने चालक कर दिया दक्षिणारोपी अंग में उस चालक में दो बात छिपी हुई है एक बात अपने भविष्य को भी उसने देख रहा है लेकिन मन में सर्वश्रद्धित हूँ कहूंगा क्या दूध भी नहीं रहेगा मेरे लिए चाला की बेटे के नाम पर अच्छी गाय कर दिया कल बेटा तो मेरी सेवा ही करेगा जो बेटा का धन है उसे मैं अपने खात का अपना भविष्य को भी दृढ़ कर लिया और दिखाने कामना भी कर रहा हूं उसके लिए सर्वसेव की भी कर दिया। ये एक सबसे बड़ी रहस्यमें है इस मंत्र में जिसको प्रकट करने के लिए इस पन्ने में टिप्पण और अगला पन्ने भी बड़ा टिप्पण करने विवेचन किया वार्तिक के अधीन ही सब कुछ है देखिए काम से तमण सांग संपादित नियम क्या है सर्वत्र सर्वत्र नियम है कोई भी कर्म सकाम नहीं है। तो सांग संपादित अंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कामकता नाशो तथा आ कृतवा कामकत्व नाशो तथा कृतवान ऐसा श्रवस ने नहीं किया इति सकाम कर्म इसलिए सकाम कर्म भी अधर्म ही हो गया इति उषन पदम इति उदेन व्याचस्ते काम इति निष्काम से तो न सांग्रह्रह नहीं है क्यों क्या प्रमाण है निष्काम सांगता में आग्रह नहीं है गीता बता रहे नेहविक्रम नाश नाशोस्ती प्रत्यवायो नविद्यते निक्रम का नाश नहीं होता प्रत्यय भी लागू नहीं होता अंग में नहीं कुछ भी हो जाए निष्काम कर्म में कोई दोष नहीं है शक्ति तथा संभव तथा सामर्थ आप जितनी कर सकते हैं उतनी करो ये निष्काम कर्म करने में फायदा है आप में कर्म में कोई कमिया रह जाए तो भी दोष नहीं हो मंत्रो ही नवणा सकाम से तो सांग नियम भावा और सांगता में श्रुति में कहा मंत्रो साफ़ -साफ जो है सकाम में तो अंग में किस, किसी भी प्रकार का उच्चारण में भी मंत्रों का दोष नहीं हो सकता है ये कह दिया श्रुति स्मृतियों ने इसीलिए यहाँ भूषण्य शब्द इस सारी रहस्य को स्पष्ट कर देता है हाई हा थी और वाह वापस भाषण वृत्तार्थ स्मरणार्थो तो दो अर्थ कर रहा है। वृत्तार्थ कथन करता है और वही स्मरणार्थ को कथन कर रहा है माने बीती हुई घटना का कथन कर रहा है और वही उसी का स्मरण कराने के लिए प्रयोग हुआ बीती हुई घटना का कथन पर स्मरण करने के लिए ह और वाह ये दोनों निपातो स्मरणार्थ निपा क्योंकि कले कल बता दिया तो इस संक्षेप में उसकी कहानी नचिकेता का वृत्त और कथा नचिकेता का में यह है कि वो पांच साल में एक बार बेषकमराज के पास जा चुका था फिर नौवे साल में दोबारा जा रहा है नचिकेता का दृष्टि से और पिता का दृष्टिकोण से भी लेते हैं इसका वृत्त जो घटना स्मरणार्थ क्या है तो वाज स्रवस्व पद में छिपा हुआ है क्योंकि सीधे इसका नाम न ना लेकर के पिता के नाम के द्वारा पुत्र का नाम कहा गया वाजश्रवो वाजश्रवसा अपत्यमिति वाज स्रवस अदंध बनाया है ना वाजश्रवस मैंने बता दिया था कल सकारांत है उसकी षष्ट्रिक अपत्यर्थ में अण प्रत्योग करके या आई करके वाज स्रवस बना है पिता का नाम ही यहां वृत्तार्थ स्मरण कराता है वृत्तार्थ क्या है यहां पर पिता जो है यह लोक में यश कीर्ति की कामना से अन्न दान किया था अत मैं क्या करूंगा परलोक प्राप्त करने के लिए सर्वस्व दान करूंगा ये मन में उनके आत्तार्थ स्मरण और इसका संबंध उत्तर में बन जाएगा निश्चिकता के लिए जिसके वजह से पुत्रोत्तर पुत्र का गुण अपने पौत्र में भी पहुंच गया तो वह पारमार्थिक सत्ता पारमार्थिक हित पारमार्थिक कामना कर लेता है यह लोक से ऊपर परलोक परलोक से भी ऊपर क्या है परमार्थ अब उसी की व्याख्या देख वाजम अन्नम तदाद निमित्तम श्रवो यवा वाज श्रवा वह वा तस्पत्यम अ तो रूढ़ी से उसका नाम था मान लो वाजश्रवस तो समास दिखा दी विपत्ति वाजम अन्नम, वाजम शब्द करते अन्न तो उसके दान आदि निमित्त श्रवि उसका नाम था नाज्रवा उसका बेटा वाजश्रव किला प्रसिद्धि के लिए किल विश्वजिता सर्वमेधेन नीजे तत्फल कामयमानः विश्वचित नामक सर्वमेधेन मेधे ना जान करके सर्वे को सर्वमेधेन ने व्याख्या कर दिया वेदस और मेधस दोनों पर्याय हैं नीचे नीचे कर दिए हैं चार नंबर टिप्पण शांतो नपुंसक लिंगो वेद शब्दों लुक्त घंटो मेधम रेक्न रेध इतमी इति इति इति टच ये सब बात को मन धननामसु पटिता सर्व सर्वस्व तत्ष सपुंस काशये सब्बाक इति धनम मेधस वेदस रेक्ना रिक्था रिक्ता नहीं रिक्था थ और तमे बहुत अंतर हो जाता है रिक्था धनवाची रिक्ता खाली रिक्त पानी होता है वहां थी धनवाची हो जाता है और खाली हाथ हो जाता है तो यह है धन के परे इसलिए हाँ वेदस शब्द से आपने सर्वधन दिया अनूपी धन दिया पिता ने तो पुत्र ने संपूर्ण धन देने को आगे बढ़ गया परलोक प्राप्ति करने के लिए निगंटू दे रहे पर्याय वाच्यों में, ताला एक में साफ है विश्वजिता फलम स्वर्गम इतना दो नंबर टिप्पण में क्योंकि वहां मीमांसा दर्शन निर्णय दिया कि विधि क्या है विश्वजिता है जेता इतना ही है मंत्र त्रि संहिता में विश्वजता आगे कोई फल तो बताया नहीं और अर्थवाद में भी कई फल नहीं किसी की बड़ी स्थिति की गई है इन पूरी अर्थवाद में कई फल का कथन नहीं प्रकरण में नहीं है अर्थवाद में नहीं है और किसी का प्रकरण में पठित प्रकृति का विकृति याग भी नहीं है ये अनारक व्य तो क्या करे फिर कौन करेगा फला जेमिनी ने एक सूत्र बनाया सा स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट एक सूत्र हाँ। क्योंकि दुनिया की सारी दुनिया सब के सब अविशिष्ट फल क्या चाहते सभी स्वर्ग चाहते ऐसे कोई भी मरे क्या लिखेंगे स्वर्गवासी कभी लिखते नर्कवासी हो गए, स्वर्गारूढ़ कर लिए स्वर्गा हो गया। ऐसे शब्द तो कर्म में कोई फल किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं है वहाँ स्मृतियों में तो वहां स्वर्ग ही फल मानना चाहिए ये सिद्धांत जिमरी ने दिया है दर्शन में उसके आदर पर कहा जा रहा है टिप्पण कार ने विश्वजित फलम स्वर्गम पुनः पदम है प्रश्नार्थम और ये बिना तो कामय पार्थवी घटेगा का कैसे सर्वेश काम सन किंग कामय मान साठ्य की इच्छा तो, तो हो गई प्रश्न उठेगा तो स्वर्गम अन्वय स्वतः होगा और सर्वे क्या के आधार पर याग का संज्ञा अपने गृह हो गया अन्य कोई भी याग नहीं है जिसे सर्वस्व दिया जाता है एकमात्र श्री त्याग है जिसे सर्वस्व दिया जाता है अरे सर्वजितावेधे नीजे तत्फल चा सस्म सर्वे सन सरस्वधन दद्दिकेताल आस बूव और नचिकेत नचिकेत सक हलन्थमा कच्चे नचिकेता नाम किल इस नाम का कहीं एक साथ पाठ नहीं कर देना नचिकेता नाम अपुत्र किला किलाबुवा ऐसे पाठ नहीं कर वचन करके गड़बड़ नहीं करना है छापने में थोड़ी सी गलती हो जाए सारा गलत हो जाएगा नचिकेता नाम इस नाम से सुप्रसिद्ध एक पुत्र किला प्रसिद्ध आसा बबुआ करता इस पर देखिए वो सारी शंकाओं को तीन चार टिप्पणों में नंबर में देखिए विशेष विशेषण सर्वस्व इति विरुद्धं कामना करते हुए संपूर्ण दान दिया क्या हो नहीं सकता नहीं स्वयं लुप्त हो अपर कि दुनिया तो ऐसी है कि तो स्वयं लोभी हो दूसरे को तो सुख घास भी नहीं दे सर्वस्व कहा है दान वो भी वापस ले, ले लेते जरूरत है वापस दे दो दुनिया ले लोग तो तो कैसे सोच सकते हो लोभी आदमी हो हैं? और वो दान दे दे वो भी सर्वस्व दे दे दे दान, तो संभव बात है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो अत्यंत वृद्ध बात है कि सर्वस्व मिति नछा अधिकम उषण निरजती थी अविरोध अधिक की कामना करता हुआ अधिकम अधिक की कामना करते हुए आदमी जो जो है है वो वो क्या करेगा और जो है, वो भी ऐसा यज्ञ के प्रकरणों में रक्त हो जाएगा और सर्वस्व दान दे देगा ऐसा कैसे कोई कह सकता अविरोधी नचवाच ऐसा कोई कह सकता था कोई विरोध नहीं बनेगा क्योंकि बने ही कामी पुरुष है सब कुछ है महान यज्ञ कर रहा है ना इसलिए शायद उसको वैराग्य आ गया जो वैराग्य आ गया सर्वस्थान देने लगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते इति थी न कर दोधी न च वाच्याम क्यों यदि ऐसा ही होता तथा पीतोद का इत्यादि धर्म वंचना कथम कुरिया कुरिया कथम ऐसा ही होता फिर श्लोक कहेगा ऐसे धर्म वंचना मैंने कर्म में एक अंग में वंचना बुद्धि जो उसने किए, है छल कपट जो किया है वो क्यों करता यदि विरक्त होकर के यागवशात वह परलोक के लिए याग करने चला लोभ होने के बावजूद उस याग में जब बैठ गया तब उसको वैराग्य हो गया और सर्वस्व दे दिया ऐसा आप नहीं कर पाएंगे ऐसा ही होता फिर वो पीतोल का दोहा नहीं करता इतिहास कीर्ति लोभाव इतिहास ही ना तब कोई कह सकता है नहीं चलो वैराग से सर्वसान नहीं दिया की लोभ से जब लोग दुनिया प्रचार करेंगे ना ऐसा तो महान व्यक्ति है उसने विश्वजित त्याग किया सर्वसुदान काग किया आज रघुवंश की प्रसिद्धि क्यों है कि रघु ने यही विश्वजुद्याग किया था और उस करने के बाल में गुरु गुरु ने उसके -गुर दक्षिणा मांगी चौदह हजार सुवर्ण उस जमाने का कहां से लाता सर्वसुदान दे दिया खाली था वो कुछ भी नहीं तब गुरु मांग रहा है दक्षिणा सड़क पर खड़ा है वो अपना महल भी दान दे दिया रघु ने सड़क पे पत्नी बच्चे के साथ उस समय गुरु आगे बोलते मुझे दक्षिणा दे। करके चौदह हजार स्वर्ण कुबेर के द्वारा भेजा जाए गुरु दक्षिणा मैं वो कर्जा चुका दूंगा कर्जा मांगा और इंद्र ने कुबेर के द्वारा तत्काल कर्जा भेज दिया चौदह हजार ऐसा महान रघु था कालिदास ने इसके बहुत बढ़िया वर्णन किया है रघुवंश आगे पड़ेगा तो गदगद हो जाएगा ऐसे उपमाओं से वर्णन किया कि गजब रघुवंश का हिस्सा हृदय को, को आकर्षित कर क्या हमारा देश का चरित्र था यहाँ के लोग कैसे थे तो दिप्य चित्रण आप देख सकते हैं और आज वही दरिद्र भारत धान देकर के लोग वापस ले लेते ये दुर्दशा कितनी गिरावट पारमार्थिक हर दृष्टि कौन सी गिरावट ये कीर्ति के कारण से कोई कर सकता हो वाष्रवसा ने भी वाष्रवसा भी कीर्ति के कारण सर्वसुदान देरा होगा भले लोग है ही माने सब कुछ कभी ये भी आप आशंका नहीं कर सकते इतिहास ने पुत्र नाम आचाणाहा इसी का काशय को लेकर के पिता के नाम के द्वारा इसके जवाब देते दे नहीं हो सकता वाचम इत्यादि पितु गुणा पुत्रे लेश अनुवृत भावा पिता का गुण पुत्र में भी लेश अनुवृत हो गया है इसलिए कीर्ति का लोक से नहीं है तो वैराग्य से भी उसने नहीं किया है केवल स्वर्गी की कामना से जैसे पिता ने यह लोक में ऐसी कामना से भले किया है लेकिन इस पुत्र को यह लोक में ऐसी कामना नहीं रह गया इस पुत्र को परलोकिक कामना से उसने किया या संकेत वाजश्रवास नाम के द्वारा आपको है इस बात को भाषा संकेत कर दिया पिता गुण कुत्र भाव न चं व्याख्या इति भाष्य कदम यदि ऐसा व्याख्या कर रहे हैं फिर एक भाषा ने अग्रप्त तत्फल कामयाना विरोध हो जाएगा ऐसी भी आशंका न करें न शंकित तलौक्तिपकर्तिर लौकिक फल तत्वाचा क्योंकि तत्लोक थी क्योंकि आगे भाष्यकार ने जो कथन किया तत्फलम के फलत्व सामान्य जिसे पिता ने यह लोक का फल पाया तो पुत्र ने परलोक रूपा फल की कामना कर दिया दोनों कामना तो में समान ही है दोनों में से कोई भी कामना से परे उठकर पारमार्थिक वस्तु की कामना नहीं किया है उस सादृश्यता को दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने तत्फलम काम याना कहा छलोक्ति व्याख्या की लौकिक फल फलता जो पिता के द्वारा अच्छे पुरा उदात्पर्य फिर पहले अपने हु में जो कहा था उसके साथ विरोध हो जाएगा ये भी नहीं कहना कीर्ति काम में सांगात्लंबूना उनकी कीर्ति की कामना हो चाहे स्वर की कामना हो चाहे कोई भी कामना हो सांग कर्म कांड करना ही पड़ेगा अन्नदान आप कर रहे हैं वो भी सांग करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कर सकते बुलाया बिठाया खिलाया दे छुट्टी कर दिया ये सांग नहीं हुआ अन्नदान अन्नदान का आधा पुण्य है पुण्य भी ठीक से नहीं मिलेगा उसको अन्नदान की भी तरीका है ना कैसे करना स्वर्णदान हर दान की विधि है है ना? हर दान का विधि है दान खंडी ही छपती है पुस्तकों में धर्मशास्त्रों में चतुर्वर्ग चिंदाम है पुस्तक छह खंडों में तो दान खंडी अलग है सात खंड तो इतनी मोटी है हर चीज के लिए विधि विधान बनाया हुआ है और फिर कृत्य जैसे व्रतखंड व्रतखंड में व्रतोंगी पर हर तिथि का व्रत हर वार की व्रत सारा वर्णन कैसे कैसे करना चाहते और से भी सब व्यवस्था हर वर्णों के आधार पर आश्रम किस वर्ण वाला हो कौन सी व्रत कर रहा हो तो उसके लिए क्या नियम e वर्णन किया हुआ है ऐसे चिंता में नहीं और भी ऐसे विधि पुस्तक है 16 खंडों में विस्तार खरीद का है रखा हुआ अपने पास थोड़ी चिंता मित्र बीए सारे ग्रंथ है लाइब्रेरी देखना पड़ गया जरूरत पड़ गई कुछ लोगों ने सब बात पूछा क्या करें और पंडितों से पूछा आज कल कुछ पता ही नहीं है पढ़े ही नहीं वो लोग ग्रंथों का नाम तक पता नहीं उन्हें फिर हमें ग्रंथ ढूंढ ढांड के खरीद लिया और ढूंढ के निकाला निकाल के उनको बताया जिसको पूछी सब पूछा तो इसलिए बहुत खरीदने तब देखा चीजें कितनी गहन चिंतन हुई है सारी हर चीज की इसलिए कोई भी काम ना चाहिए यह लोग की कामना दत्त पूर्ति इष्ट तीन प्रकार का वर्णन किया गया है तीन प्रकार कोई भी कर्म हो सांगता होगी यदि काम है तो और तीनों में कोई भी कर्म कर रहे हैं निष्काम कर रहे हैं तो सांगता होना कोई जरूरी नहीं है ये जो हमने पूर्व में कहा वो अब भी हम उसे बरकरार है तो उसे हम हट नहीं रहे हैं इसमें कोई विरोध नहीं है पूर्वापुर यह लोग काम ना हो चप्पर लोग कोई भी काम ना हो सांगत तो पूर्वोत्तर पूर्व समाप्त कर दिया काम वो, काम वो, काम वो पी। सांगत उप्यो, इत्यलं की और ज्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहते हैं बहुना के बहुत कह दिया किला नाम किस ये तो पांच नंबर टिप्पणी भी है नुषण इधि पूर्वाक्य इ उत्तरवाक्य अनाकांक्षिवाद असंबद्धत्व्य तो सर्वे दीतोदक इत्यादि विरोधपरिहार न तस् तथा आशयन तो व्याचे तम से कहते हैं आपने भले पुरोत्तर पूर्वोत्तर से विरोधों का समाधान कर लिया लेकिन यह कह जरुआ बीच में तर पुत्र आस तब कहते हैं कि इसका कारण यह है भाई इसके बिना उसे आगे ग्रंथ के लिए भूमिका नहीं बनती उपक्रम नहीं बने इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है तस्य कस्येता नाम पुत्रास इसके बिना उत्तर ग्रंथ के साथ कोई संबंध ही नहीं बन सकता है पीतोदकवादि विशेषण ही तावत पाष्य मनोदादे व्यावर्त क्योंकि उस तीसरे मंत्र के द्वारा पीतोदक इत्यादि के द्वारा क्या कर दिया है पिता क्या चालाकी क्या चालाकी को प्रयट करना चाह रहे हैं उस पुत्र के नाम पर के पास्यमान मैंने जो पानी वगैरह पी रहे हैं खा रहे हैं जिन्होंने जल पी लिया वो पीते तो होता था जब पी रहे हैं वो पास्यमान है गोहू विशेषण पास्यमान गहों के पास्यमान उदका देव अभी जो पी रहे हैं आगे पीते रहेंगे ऐसी जो गाय है उनको बेटा का नाम कर दिया उनको कर दिया बेटे के नाम पे और जो पी चुके हैं जिनका राशन कोटा इस जन्म का खत्म हो गया ऐसे अपने नाम पे कर दिया अलग भाषण दिखा रहे हैं नचा व्यावर्त्य व्यावर्त्य सत्य संभवी और ये दर्श व्यावृत्ति व्यावृत्ति के बिना कैसे घटेगा किसी चीज को अलग करना है तो किसी लिये किया पूछा जाएगा ना तो कहना पड़ेगा बेटे के लिए अलग कर दिया इस बेटा था यह कहना पड़ेगा पहले यदि बेटा था कहेंगे तब तो पीतोद्यक्ति वाक्य सार्थक होगा तो आप पीतोदगाओं को पुत्र के दिया को अपने नाम में रख लिया ये विभाजन आवर्तन पर सर्जन कर रहे बिना पुत्र के अस्तित्व का कथन किए और मंत्र को उत्थापन ही नहीं हो सकता उतरण नहीं? नहीं हो सकता है इसलिए जरूरी था संभव शोभन गवि नाम रक्षितत्व तो अवगम्य तो तो तो तो तो तब कोई कह सकता है सर्वसदान सर्वसान विरोध हो गया तो दिया उसने? यदि तब भी विरोध नहीं है कि तथम साउक् संगठित है तमाम अंकिता नाम शोभन गवि नाम रचित क्योंकि जो शोभन गौ थे उसमें क्या हो गया पुत्र का सत्व हो गया आपना नहीं रहा बेटे का है बोल दिया तो बेटे का हो गया वो अब अपना रह गया अब बेटे का धन को बाप कैसे बांट देगा बेटा नहीं लड़ेगा मेरा आपने कैसे बांट दिया करके बेटा का चीज तो बाप नहीं बांट सकता है ना बाप अपना चीज जितनी बांट ले इसीलिए जानकर से पुत्र का सत्व बना पुत्र सत्वात तम अंकिता नाम शोभन कविम रक्षित स्व नाम पीतोदगा सर्वाशां दाना सर्वसुदानोक्ति अविरुद्धा भाव ठीक है ना इसलिए सर्वसुदान का जो कथन में भी कोई विरोध नहीं रह गया वो अंकित कर दिया उनको तिलक लगा दी अलग कर दी बेटे के संपत्ति को और अपने लिए अलग बना दिया है इसे अपना जो जो था वो सब दान दे दिया तो सर्व तो हो ही गया इसीलिए कोई विरोध नहीं है यदि एतार सर्वसदान छलयुक्त है अतिविया धर्म है यह बात पुत्र के दिमाग में आ जाएगा परंपरा से पुण्य का लेश पौत्र में पहुंचाने के कारण से नाम निपात, निपात है इसे जान करके बोल रहे हैं इसे शक्ति पोषण कर दो गड़बड़ न करो इसे कहते कर हैं नाम निपात है। कथम मन्यता बाल मात्र लभ्य बोधिकया अनया आख्याय क्या विद्या या स्त्री ही संपादित त्कालीन ना बालेशो, नाम इस निपात की विशेषता है क्या विशेषता है भाषिकार ने ये जो नाम बोला और जो है श्रुति का अनुवर्तन करके श्रुति में है ना नचिकेता नाम क्यों कहना पड़े सर निपात्र को श्रुति खाने के लिए तत्कालीन समस्त बालकों में से अत्यंत विलक्षण बालक नचिकेता विलक्षणता को प्रकट करने के लिए नाम शब्द आया हुआ तत्कालीन प्रभादि गुण अलंकृत नचिकेत सह सर्वलोक प्रसिद्धियों उसका गुण तीनों लोकों में प्रसिद्धि पूर्व में ही हो चुका था इस वक्त जब पांच साल की बच्चा यमराज जी के यहां पहुंच गया वहां से लौट गया तभी तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि हो चुकी थी ऐसा विलक्षण बालक वह इस विलक्षणता कोद्योतन करने के लिए नाम या शब्द प्रयोग कर दिया यदि विलक्षण न हो फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा बालक को लेकर के ही विद्या की स्थिति हो सकती है इसलिए आजकल स्कूलों में क्या होता है कॉलेज स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करते हैं जितने उनके अरेन्स्टमेंट होते हैं उनका फोटो छापते हैं अखबारों में देखो हमारे इतने फेल का तो फेल होगा तो फोटो छाप करके तो एडमिशन होंगेगा कौन पूछेगा कहेगा स्कूल बेकार है सब फेल होते हैं कोई नहीं पूछेगा उसको महिमा किसी इंस्टीट्यूशन का आज के जमाने में देखिए किसी जाती है जबलक्षण बुद्धि वाले बच्चे हैं ये तो भित्रे रैम स्टूडेंट हमने किया बुद्धि वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ और उनकी बुद्धि को ट्रेन कौन किया हमारे किया है अपना अहम होता है अब उसको देखकर हर आदमी जाता है कि स्कूल में इतने बच्चे रैंक पास हुए तो हमारा बच्चा में पढ़ना चाहिए यह बच्चे परंपरा है लक्षण बुद्धि वाले बालक की प्रशंसा और उसके द्वारा उस संस्था की या उस वंश की या उस कुल की या किसी भी इत्यादि की स्थिति की जाती है अपनी सारी बातों को प्रकट करने के लिए यहाँ इस मंत्र में नाम यह शब्द रखा गया है पुत्र तुम नाम नो नरका अनेन श्रद्धा आवेशता पुत्र ये भी शब्द है ना नामतीम नरका लो पु और त्रव्य मिला दो नरका में जाने से पिता को जो रक्षा करता है श्रद्धा जनिक प्रक्रियाओं से तो उसको कहते हैं और यह शब्द ने क्यों प्रग्या? नाम पुत्र आस दिखाने के लिए ताकि उत्तरवर्ती जो मंत्र है श्रद्धा आविवेश उसके साथ अनुभव कर देंगे यदि वो पुत्र ना हो तो उसके अंदर जो है श्रद्धा कहां से आएगी आजकल जैसे पुत्र तो होते नहीं किसी लोग क्या बोलते हे बेटा है <laughs> बेटा है या लोंडा है ऐसे बोलते है। कौन कहता है पुत्र किसी है आपने बच्चे को पुत्र कहता ही नहीं है नो लाठ मारता है ये मेरा औलाद है ये मेरा औलाद है जो कल मेरे पेट में लाठ मारेगा ना इसे उसको औलाद कर दिया बाप के औस मारने वाले का नाम औलाद बेटे का औलाद करते हमने भागवत में कथा में गाया पंक्तियां है नतीजा क्या निकलता है बेटा करने से क्या है? जो बांटता है वो बेटा है। जो घरों को बांट दिया माँ बाप को भी बांट देता है वो लड़ा लड़ाखड़ा करके दोनों को इधर उधर बिठा देता है वो बेटा होता है जो बांटते सो बेटा जो पेट पर लात मारे सो औला जो सबको लुटका दे सो लोंडा <laughs> <laughs> कोई पुत्र होता ही नहीं आज के लोगों ने शब्द त्याग दिया है लोगों ने जान की शब्द को त्याग दिया जी इसका नाम पुत्र होता है सदा जो इत्यादि सूचते हादी निपात पर्याय हाँ। किला हाँ जो उसके पन्ने पर्याय है किला प्रसिद्धि का द्योतन कही के लिए है